श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग संसार में तथा श्री रामकृष्ण देव के निकट नरेंद्र की शिक्षा ईश्वर या चरम सत्य लाभ का संकल्प दृढ़ रखकर कर द्वारा पाश्चात्य मतों का केवल गुण अंश ही ग्रहण करना यद्यपि पाश्चात्य दर्शन की आध्यात्मिक मीमांसाओं का अधिकांश भाग नरेंद्र को अयोक्तिक प्रतीत होता था परंतु फिर भी जड़ विज्ञान के आविष्कारों तथा पाश्चात्य दर्शन की विश्लेषण प्रणालियों की वे बहुत ही प्रशंसा करते थे और मनोविज्ञान तथा आध्यात्मिक राज्य के तत्वों की परीक्षा के स्थल में वे सदैव उनकी सहायता लेते थे श्री रामकृष्ण देव के जीवन के असाधारण अनुभवों का वे उपरोक्त शैली की सहायता से विश्लेषण करके अभी से समझने की चेष्टा करने लगे और उस परीक्षा से जो तत्व प्रतिष्ठित होते थे उन्हें सत्य समझकर ग्रहण करके निडर भाव से उनका अनुष्ठान करने लगे हृदय में सत्य लाभ के लिए विषम अस्थिरता छा जा जाने पर भी बिना समझे किसी प्रकार के अनुष्ठान में प्रवृत्त होना और किसी के भय से उस पर श्रद्धा भक्ति रखना उनके लिए नितांत प्रकृति विरुद्ध था विचार बुद्धि के यथाशक्ति परिचालन के फलस्वरूप यदि नास्तिकता भी आ जाए तो उसे भी स्वीकार करने में वे तैयार थे सांसारिक भोग सुख तो दूर की बात रही। यदि अपने जीवन जीवन के बदले भी जीवन रहस्य का का समाधान और प्रकाश प्राप्त हो तो उसमें भी वे परांगमुख नहीं थे अतः परम सत्य के अनुसंधान में दृष्टि निबद्ध कर निडर भाव से उन्होंने इस समय पाश्चात्य शिक्षा के अनुसरण और उनके गुण अंश के ग्रहण में अपने को नियुक्त रखा था उसके प्रभाव से वे भक्ति विश्वास का सरल कभी-कभी नाना कभी प्रकार के संदेहों से पीड़ित और अभिभूत होते थे। किंतु उनकी असाधारण बुद्धि शक्ति तथा अध्यवसाय ने विजयी होकर अंत में उन्हें सत्य लाभ कराकर किया था परंतु लोग कभी कभी यह समझ लेते थे कि नरेंद्र पाश्चात्य ग्रंथों में प्रतिपादित मतों को बिना विचारे ग्रहण किया करते हैं पाश्चात्य मतों के प्रति उनका पक्षपात उनके मित्रों में इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया था कि गीता का अध्ययन कर जब वे उन लोगों के सामने उसकी अत्यधिक प्रशंसा करने लगे तब उन लोगों ने बहुत ही विस्मित होकर उनकी यह बात श्री रामकृष्ण देव के कानों तक पहुँचाई इस पर उन्होंने पूछा था साहबों में किसी किसी ने गीता के संबंध में वैसा मत प्रकट किया है इसीलिए तो वह वैसा नहीं कर रहा है अद्भुत दर्शन और गुरुकृपा से नरेंद्र की आस्तिक की बुद्धि इस समय रक्षित हुई थी पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से अंतर में विशेष भाव परिवर्तन होने के पहले ही नरेंद्र श्री रामकृष्ण देव का पुण्य दर्शन प्राप्त करके बहुत से असाधारण अनुभवों के अधिकारी हो चुके थे यह बात हम पहले कह चुके हैं कहा जा सकता है कि नरेंद्रनाथ की आस्तिक की बुद्धि को सुदृढ़ रखने में उन्होंने विशेष सहायता दी थी अन्यथा पाश्चात्य भाव और मतवाद जगत कारण ईश्वर को अज्ञा प्रमाणित कर उनको कहाँ तक बहा ले जाते कहना कठिन है अनुमान किया जा सकता है कि स्वाभाविक पुण्य संस्कार के कारण उनकी आस्तिक की बुद्धि एकदम लुप्त भले न हो जाती पर उसमें विपर्य अवश्य हो जाता परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि नरेंद्र नाथ का देवरक्षित जीवन विशेष कार्य संपादित करने के लिए संसार में प्रकट हुआ था और वैसा होता भी क्यों ईश्वर कृपा से उन्होंने जिनका आश्रय प्राप्त किया था वे सद्गुरु ही उन्हें बारंबार बतला दिया करते थे मनुष्य की करुण प्रार्थना ईश्वर सदा सुना करते हैं तुम और हम जिस तरह से बैठ कर बातचीत करते हैं इससे भी स्पष्ट इस रूप में उन्हें देखा जा सकता है उनकी वाणी सुनी जा सकती है और उन्हें स्पर्श किया जा सकता है यह बात मैं सौगंध खा कर कह सकता हूं। फिर किसी समय श्री देव ने कहा था, ईश्वर के साधारण प्रसिद्ध सारे रूपों और भावों को यदि मनुष्य की कल्पना मात्र समझकर न मान सको और इसी बात पर विश्वास हो कि संसार के नियामक एक ईश्वर है तो हे ईश्वर आप कैसे हैं मैं नहीं जानता आप जैसे हैं उसी भाव से मुझे दर्शन दीजिए इस प्रकार कातर प्रार्थना करने पर भी वे उसे सुनकर निश्चय कृपा करेंगे अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं कि श्री रामकृष्ण देव की इन बातों से विशेष आश्वस्त होकर नरेंद्रनाथ साधना में अधिक निविष्ट हुए थे